स्थिति प्रकरण सर्ग, शुभ उद्यम साधु और सतशास्त्र के महात्मा का वर्णन तथा अहंकार की बंधकता और उसके त्याग से मुक्ति प्राप्ति का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी सब साधनों का अतिशय अभ्यास सफल होता है यह नियम है अतः लोक दृष्टि कृषि सेवा आदि साधनों में तथा शास्त्रीय मोक्ष साधन में अपने अपने अनुरूप फल अवश्य होता ही है कदापि वे विफल नहीं हो जाते इसीलिए मोक्ष लाभार्थी आप भी शुभ उद्यम को कदापि न छोड़िए इष्ट मित्र और आत्मीय बंधु बांधवों को आनंद देने वाले नंदी ने तालाब के किनारे शिवजी को आराधना द्वारा प्राप्त करके मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की थी सेना और धनधान्य से संपन्न बली आदि दानवों द्वारा जैसे हाथियों द्वारा कमल के सरोवर कुचले जाते हैं वैसे ही कुचले गए देवता अतिशय प्रयत्न से सर्वोत्कृष्ट हो गए राजा मरुत, मरुत के यज्ञ के यज्ञ में संवर्थ नामक महर्षि ने ब्रह्मा की तरह सुर और असुरों से पूर्ण दूसरी सृष्टि की शास्त्रीय महान शुभ उद्योग से युक्त विश्वामित्र जी ने बार बार की गई कठोर तपस्या से दुष्प्राप्य ब्राह्मणता प्राप्त की रोने चिल्लाने आदि प्रयत्न से प्राप्त होने के कारण दुष्प्राप्य पानी में घोले हुए आटे को रसायन की तरह पी रहे इस प्रकार के भाग्य इन उपमन्यु ने भी तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान शंकर के प्रसाद से क्षीर सागर प्राप्त किया इसकी कथा महाभारत में प्रसिद्ध है तीनों लोकों में महाबली रूप से विख्यात विष्णु ब्रह्मा आदि देवादि देवों को भी तुरंत रहे काल को अत्यंत से श्वेत ऋषि ने अपने में कर लिया। यह भी लिंग पुराण में प्रसिद्ध है राजकुमारी सावित्री ने पति के प्राणों का अनुगमन तथा स्तुति आदि रूप से प्रसन्नता के उपाय से यम को अपने वर्ष में कर कर सत्यवान के प्राणों को छोड़कर और कोई वर मांगो इस प्रकार के यम के वाक्य का सत्यवान से मेरे सौ लड़के हो इस वर प्रार्थना रूप अपने वचन से सामंजस्य स्थापित कर अपने पति सत्यवान को परलोक से लौटा लिया इस लोक में ऐसा कोई शास्त्रीय सुउद का उत्कर्ष नहीं है जिसका स्फुट फल नहीं फल है अधिकारी आपको मूढ़ की नाई क्षुद्र फलों की प्रार्थना से व्यर्थ नहीं होना चाहिए किंतु मन में फल के तारतम्य का विचार कर सबसे उत्कृष्ट फल की प्राप्ति से सर्वोत्कृष्ट शुभ प्रयत्न से सुशोभित होना चाहिए आत्मज्ञान संपूर्ण सुख दुख जन्म मरण आदि अवस्थाओं की भ्रम दृष्टियों का मूलोच्छेद करने वाला है इसीलिए आत्मज्ञान में ही आपको शुभोद्योग का अभ्यास करना चाहिए क्षुधा प्यास आदि आपत्ति से युक्त पुरुषों का विषय प्रदान द्वारा अनुग्रह करने वाली भोग दृष्टि के नाश के लिए पहले उसकी विरोधी विषय दोष दृष्टियों का अवश्यन्वेषण करना चाहिए वैराग्य अभ्यास आदि दुख के बिना भूमानंद रूप चैतन्य क्या कहीं पाया जा सकता है अर्थात स्वरूप चित्त की प्राप्ति के लिए विषय त्याग रूप दुख उठाना ही पड़ेगा यद्यपि श्रम रही चिदात्मा ही परम ब्रह्म है तथापि शम भी कारण सहित संसार की निवृत्ति रूप परम पुरुषार्थ है ही यद्यपि इस प्रकार दोनों तुल्य है यह प्राप्त हुआ तथापि इस प्रशम को भूमानंद ब्रह्म सुख देने वाला जानिए जिसमें सुख की अभिव्यक्ति नहीं होती वह पुरुषार्थ नहीं हो सकता इसीलिए इसमें पुरुषार्थ की उपयोगिता अधिक है अभिमान का त्याग कर स्थिर श्रम का अवलंबन कर और बुद्धि से मोक्ष के योग्य उत्तम कुल में जन्म आदि रूप अपनी श्रेष्ठता का विचर, विचार कर सज्जनों की सेवा करे संसार रूप सागर को पार करने के लिए सज्जन की सेवा के बिना न तो तप ज्ञान प्राप्ति के लिए समर्थ होते हैं, न तीर्थ सेवन ज्ञान जनक होते हैं और न शास्त्राभ्यास ही ज्ञान उत्पन्न करा सकते हैं। जिसके सेवन से प्रतिदिन लोभ मोह और क्रोध क्षीण होते हैं और जो अपने कर्मों में शास्त्रानुसार आचरण करता है वह सज्जन है सज्जनों की संगति से सज्जन सेवी पुरुष का आत्म के साथ संग होता है जिससे इस दृश्य का भाव ही उसे दिखाई देता है दृश्य के से तो एकमात्र परब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है अन्य वस्तुओं का अभाव होने से उसी में जीव शीघ्र लीन हो जाता है न तो यह दृश्य उत्पन्न हुआ है न पहले था। प, न पहले था ही और न आगे होगा ही अतएव वर्तमान में भी यह नहीं है एकमात्र अखंड ब्रह्म ही है इस प्रकार हजारों युक्तियों से जगत के आदि का अभाव पहले दिखाया जा चुका है और दिखा भी रहे हैं, जैसे सब विद्वानों ने उसका अनुभव किया है वैसे ही वैसे मैं इस त्रिजगत रूपी चिदाकाश को इस समय आपके लिए दिखाऊंगा यह त्रिजगत शांत निर्मल चिदाकाश ही है यह चित्त परमार्थ स्वरूप है इसमें माइक आकाश आदि का संभव कहाँ से और कैसे हो सकता है प्रश्न उठता है आकाश आदि की उत्पत्ति सत्य है अथवा असत से है माया से है आदि के दो तो अविकारी है इसलिए उनसे जगत की उत्पत्ति का संभव नहीं है यदि माया से जगत की उत्पत्ति मानी जाए तो भी मिथ्या ही होगी इसीलिए परिशेष से जगत का अनुत्पत्ति पक्ष ही स्थिर रहता है छिद्रहित कूटस्थितचिदात्मा में चिद्र स्वरूप आकाश का हजारों घनों से भी उत्पादन नहीं हो सकता भाव्य है निश्चल आत्मा में कल्पित चंचलता से चंचल माया में प्रतिबिंबित तन्मय जगत की जो सुंदर कल्पना करता है उसी को वही जगत रूप से जानता है तीनों लोकों में जितना द्वैत अनुभव है वह सब ब्रह्म चैतन्य रूप सूर्य के किरण समूह की तरह है अतएव वस्तुतः उससे भिन्न नहीं है किरण समूह और किरणवान का भेद कैसे हो सकता है विकल्पों के मिथ्या होने पर त्रैलोक्य में जो द्वैत का अनुभव है उसे भी निर्विकल्प ही कहिए। इस निर्विकल चिदवृत्ति का यानी चरम साक्षात्कार का जो उन्मेष है वही जगत के अनुभव का अस्तमय है और जो जो इस साक्षात्कार का अनादि भाव है वही जगत अनुभव का उदय है अपरिज्ञात अहंकार चिदाकाश में अविद्या रूपी मल है परिज्ञात अहमअर्थ तो चिदाकाश हो जाता है जब तक अहंकार का यथार्थ रूप परिज्ञान नहीं होता तभी तक वह अहंकार है यथार्थ भाव रूप से उसके परिज्ञात होने पर तो वह निश्चय अहंकार नहीं रहता जैसे जल के साथ जल एकता को प्राप्त हो जाता है वैसे ही वह चिदाकाश रूपी आत्मा के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है यह अहम पदार्थ क्या है जो प्रमाण पूर्वक विचार करने से उत्पन्न हुए ज्ञान से वह चिदाकाश अवश्य ही परिशिष्ट हो रहता है उसका बाध नहीं होता निर्मल बुद्धि वाले पुरुषों की अपिशाच में पिशाच बुद्धि बाधित हो जाती है किंतु जिनकी बुद्धि थोड़ी बहुत मार्ग में आई हो ऐसे बालकों को तो हजारों बार यह पिशाच नहीं है यह उपदेश देने पर भी संशय होता ही है यह पिशाच नहीं है ऐसा बोध नहीं होता जब तक अंतकरण में चैतन्य रूपी चांदनी अहंकार रूपी मेघ से आवृत रहती है तब तक वह परमार्थ रूपी कुमुदिनी को विकसित नहीं करती अहम पद तथा अहम पद के अर्थ के परिमार्जित होने पर अहंकार के बिना नरक स्वर्ग और मोक्ष की तृष्णा की कल्पना ही कैसे हो सकती है जब तक हृदय में अंधकार रूपी घन आटोप के साथ विराजमान रहती है तभी तक तृष्णा रूपी कूटज कूटज की मंजरी विकास को प्राप्त होती है ज्ञान का आवरण कर अहंकार रूपी मेघ के सदा स्थित रहने पर अज्ञान की ही जड़ जमती है ज्ञानालोक कदापि स्थिरता को प्राप्त नहीं होता बालक के भ्रम से कल्पित यक्ष के समान स्वयं भ्रांति से कल्पित अतएव असत यह अहंकार दुख के लिए ही है इससे आनंद कुछ भी प्राप्त नहीं होता जैसे व्यर्थ कल्पित अहम भाव ने दाम ब्याल और कट में असंख्य जन्म मरण देने वाला मोह उत्पन्न किया था वैसे ही व्यर्थ ही कल्पित हुआ अहंकार अभिमान से दूषित अंत अनंत जन्म मरण देने वाले मोह को उत्पन्न करता है यह देह मई हूँ इस प्रकार के प्रबल अज्ञान से बढ़कर अनर्थकारी दूसरा अज्ञान न इस संसार में हुआ और न होगा इस संसार में जो कुछ भी सुख दुख रूपी विकार प्राप्त होता है वह अहंकार रूपी चक्र का मुख्य विकार है जिस पुरुष ने अहंकार रूपी दुष्ट वृक्ष के अंकुर को विचार से संस्कृत मन रूपी हल से जोत कर, कर फेंक दिया उसके आत्मा रूपी खेत में संसार का विनाश करने वाला सैकड़ो शाखाओं से युक्त अतएव दुरुछेद्य ज्ञान रूपी सस्य यानी वृक्षों का फल वृद्धि को प्राप्त होकर फलता है अहंकार ज्ञान रूपी कुठार के बिना कभी नष्ट न होने वाले जन्म रूपी वृक्षों का अंकुर है और यह मेरा है यह उनकी हजारों बड़ी बड़ी शाखाएं हैं वासना आदि पदार्थ बड़े ध्यान से सुनने योग्य शब्द वाले सेमल के पके हुए फलों के तुल्य कौव, कौवों के थोड़े उड़ने से भी नष्ट होने वाले और तरंगों की सुंदर पंक्तियों के तुल्य क्षणभंगूर है वस्तुतः आत्मा अहम भाव से वर्जित ही है पर आत्मा का तिरोभाव करने वाली अहम भावना से वह स्वयं ही संसार रूपी चक्र में भ्रमण को प्राप्त हुआ सा प्रतीत होता है जब तक जन्म रूपी अरण्य में अहंकार रूपी अंधकार अपना सिक्का जमाए रहता है तब तक चिंता रूपी मत इधर उधर दौड़ती रहती है जिस अधम पुरुष को अहंकार रूपी पिशाच ने चंगुल में फंसा लिया उसके अहंकार रूप पिशाच को निवृत्त करने के लिए न शास्त्रों में सामर्थ्य है और न मंत्रो में ही श्री जी ने कहा हे भगवान किस उपाय से अहंकार नहीं बढ़ता हे ब्रह्म संसार रूपी भय की निवृत्ति के लिए आप वह उपाय मुझसे कहने की कृपा कीजिए श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी पूर्वोक्त आत्म स्वभाव के सदा स्मरण से आत्मा को चिन्मात्र दर्पण की तरह निर्मल रखने पर अहंकार नहीं बढ़ता यह जगत रूपी इंद्रजाल मिथ्या है मुझे इसमें स्नेह और वैराग्य से क्या प्रयोजन है ऐसा मन में ध्यान करने से अहंकार उत्पन्न नहीं होता जिन पुरुष की आत्मा में अहंकार नहीं है और दृश्य शोभाएं भी नहीं है ऐसी स्थिति से स्वयं ही निवृत्त हुए व्यवहार से अहंकार नहीं बढ़ता अंदर अहम बाहर जगत यो है उपाधेय की निमित्त दृष्टियों का क्षय होने पर अविषमता रूप प्रसन्नता के प्राप्त होने पर अहम भाव नहीं बढ़ता मैं यानी दृष्टा चीत यानी दर्शन और जगत यानी दृश्य इस त्रिपुटी ज्ञान की उसमें भी यह शत्रुभूत है यह मित्र भूत है इस सृष्टि के क्षीण होने पर सर्वात्मकता रूप समता के सिद्ध होने पर अहम भाव नहीं बढ़ता श्री रामचंद्र जी ने कहा हे प्रभु इस अहंकार का क्या आकार है और कैसे देह मात्र में अहम भाव रूप तथा देह से अतिरिक्त बुद्धि मात्रोपाधिक अहंकार रूप इसका त्याग होता है एवं इसका त्याग होने पर क्या फल होता है श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी इस त्रिलोकी में तीन प्रकार के इस त्रिलोकी में तीन प्रकार के अहंकार है उनमें शास्त्रीय दो अहंकार यानी सूक्ष्मत्मक विषयक और सर्वात्म विषयक अहंकार श्रेष्ठ है और तीसरा अशास्त्रीय अहंकार त्याज्य है आप सुनिए मैं उन्हें आपसे कहता हूँ मैं यह सब विश्व हूँ इस प्रकार कार्य ब्रह्म विषयक तथा मैं कभी चुत न होने वाला परमात्मा हूँ इस प्रकार कारण ब्रह्म विषयक अथवा तत्पथ के वाचार्थ और लक्षार्थ विषयक अहम से अतिरिक्त जगत में कुछ नहीं है इस प्रकार का जो अहंकार है उसे आप परम अहंकार जानिए ये अहंकार जीवन मुक्त पुरुष की मोक्ष प्राप्ति के लिए है बंधन के लिए नहीं है बाल के अग्रभाग का सौवा हिस्सा बनाया गया यानी शोधन द्वारा निरवय किया गया मैं सबसे अतिरिक्त हूँ इस प्रकार की जो बुद्धि है वह दूसरा शुभ अहंकार है वह भी छठी भूमिका में स्थित पुरुष के मोक्ष के लिए ही है बंधन के लिए नहीं है जो लोग सप्तम भूमिका में स्थित है उनमें अहंकार के बिना जीवन की अनुपपत्ति अनुप होने से अहंकार की केवल कल्पना होती है वस्तुतः वह नहीं है क्योंकि कल्पना करने वाले और जानने वाले जीवन मुक्त पुरुषों द्वारा उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता इसलिए सर्वथा असत्य होने से अहंकार इस नाम मात्र के शेष रहने से वह मात्र है। यह हाथ चरणादि रूप देह देह ही मैं हूँ इस प्रकार का मिथ्याभिमान तीसरा अहंकार है वह लौकिक एवं तुच्छ ही है यह दुष्ट अहंकार अवश्य त्याग के योग्य है क्योंकि वह पहले सिरे का शत्रु ही कहा गया है विविध प्रकार की मानसिक दुश्चिंता आदि दुःख देने वाले इस बलवान शत्रु से आहत हुआ जीव अपरिचिन्न स्वभाव से फिर आविर्भूत नहीं होता स्वभाव से ही चिरकाल से पीछे पड़ी हुई इस दुष्ट अहंकृति से दुर्वासनाओं द्वारा दुष्कर्मों में प्रवृत्ति करने से पीड़ित हुआ पुरुष संकटों में ही मग्न रहता है अवशिष्ट पूर्वोक्त शुद्ध अहंकारों से युक्त होकर जो पुरुष ममता से उत्पन्न हुए राग आदि दोषों को नष्ट करता हुआ इस सर्वात्म भाव रूप अहंकार उसमें भी लोक प्रसिद्ध प्रसिद्ध देहात्म भाव रूप अहंकार की तरह दृढ़ होकर हिरण्यगर्भ या ईश्वर मय हो मै इस भावना से युक्त होता है वह देहाअम भाव से मुक्त हो जाता है देहात्म भाव रूप अहंकार की तरह बदल हुए पूर्वोक्त दो अहंकारों को पहले स्वीकार कर मैं देह नहीं हूँ विचार, विचार से भी निश्चय कर देह में आत्मभाव रूप अहंकार का त्याग करना चाहिए ऐसा प्राचीन महापुरुषों का मत है देहात्म भाव रूपी अहंकार की तरह बद्ध मूल हुए आदि दो अहंकारों का पहले अंगीकार कर तीसरी लौकिक अहंकृति का जो अत्यंत दुख नहीं है, त्याग कर देना चाहिए हे स्री जी, इस दुरहंकार से व्याल और कट उस दशा को प्राप्त हुए जिसे कथा में भी सुनकर दुख होता है श्री रामचंद्र जी ने कहा हे भगवन, इस तीसरे लौकिक अहंकार को चित्त से हटाकर किस प्रकार की स्थिति वाला पुरुष अपने हित परम तत्व को प्राप्त होता है श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे hey, श्री रामचंद्र जी यह तीसरा अहंकार त्यागने योग्य है दुख देने वाले इस लौकिक अहंकार का त्याग कर सर्वाहम भाव से या शुद्धा भाव से श्रवण गुरु सेवा आदि में तत्परता से ये सात भूमिकाओं में जिस जिस प्रकार से पुरुष स्थित रह सकता है वैसे वैसे स्वरूप सुख की अभिव्यक्ति के उत्कर्ष प्राप्ति से परम तत्व को प्राप्त होता है हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी पूर्वोक्त प्रथम इन दो अहंकार दृष्टियों की भावना करता हुआ पुरुष यदि स्थित रहे तो परम पुरुषार्थ प्राप्त हो जाता है तदनंतर उन दो अहंकारों का भी त्याग करके सब अहंकारों से रहित होकर यदि स्थित रहे तो वह, वह अति उन्नत पद में आरूढ़ होता है इस बुद्धि से तथा सदा सब प्रयत्नों से लौकिक दुष्ट अहंकार का परमानंद के बोध के लिए त्याग करना चाहिए शरीर में आ सकती रूप जो दुष्ट अहंकार है उसका त्याग अत्यंत श्रेष्ठ कल्याण है और यही परम पद है लौकिक व्यवहार करे फिर भी उसका अधता हे महामती श्री रामचंद्र जी जिस पुरुष का अहंकार नष्ट हो गया उसको भोग रूपी रोग इस प्रकार स्वाद नहीं देते जैसे खूब तृप्त पुरुष को मिश्रित स्वाद, नहीं देते। भोगों के स्वाद न देने पर पर कल्याण पुरुष के सामने स्थित सा हो जाता है क्योंकि उसके प्रतिबंधक की निवृत्ति हो जाती है। अंधकार के तुल्य अग्रहण और अन्यथा ग्रहण में निमित्तभूत मन के अहंकार के नष्ट होने पर और क्या प्रतिबंधक शेष रह जाता है जिसके जिससे परम पद की प्राप्ति में विघ्न हो हे श्री रामचंद्र जी अहंकार के स्मरण के त्याग से धैर्य से और श्रवण आदि प्रयत्न से संसार रूपी सागर पार किया जाता है महात्मा पुरुष पहले सब मैं ही हूँ ये सभी मेरे हैं, ऐसा समझकर तदनंतर देहादि मैं नहीं हूँ देह के संबंधी कुछ भी मेरे नहीं है ऐसा विचार कर उससे सब प्रतिबंधको प्रतिबंधको का प्रतिबंधको का नाश होने से प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए परम श्लाघनीय पहले विस्तार पूर्वक कहे गए आत्मज्ञान को मन में प्राप्त होकर क्रम से सात भूमिकाओं में स्थित होकर अपरिच्छिन्न आत्मा स्वयं होकर विदेह कैवल्य रूप परम पद को प्राप्त होता है तैतीसवास समाप्त स्थिति प्रकरण चौतीसवासर्ग भीम, भास और दृढ़ द्वारा छिन्न भिन्न हुए देवताओं से प्रार्थित भगवान हरि का शंबर को मारना और वासना रहित उनका मुक्त होना श्री वशिष्ठ जी कहते हैं दाम आदि दानवों के चले जाने पर संपत्ति से मेरू पर्वत के तुल्य शंबर के नगर में जो कुछ वृत्तांत हुआ उस विषय में मैं आपसे कहूंगा आप सुनिए पूर्वोक्त रीति से शंबर की सारी सेना की जिसकी स्थिति बिगड़ चुकी थी आकाश से गिरकर कर काल के मेघो के घटा के समान नष्ट होने पर देवताओं से जिनकी सेना जीती गई थी ऐसा वह दानव कुछ वर्ष बिताकर फिर देवताओं के बद लिए उद्यमशील हो विचार करने लगा मैंने माया द्वारा जिन दाम आदि का निर्माण किया था उन्होंने मूर्खतावश युद्ध में व्यर्थ ही दुष्ट अहंकार की भावना की अब मैं माया से रचे हुए अन्य दानवों की सृष्टि करता हूँ और उन्हें अध्यात्म शास्त्र की ज्ञाता और विवेकशील बनाता हूँ तत्व होने के कारण मिथ्या भावना से रहित वे अहंकार को प्राप्त नहीं होंगे और उन देवताओं पर विजय प्राप्त करेंगे दैत्यराज राज शंबर ने बुद्धि से ऐसा विचार कर जैसे सागर बुद्धबुदो को उत्पन्न करता है वैसे ही उस प्रकार के दानवों को माया से उत्पन्न किया वे सर्वज्ञ थे वेद्य आत्म तत्व उन्होंने जान लिया था वे विरक्त और निष्पाप थे जो कुछ प्रभु की आज्ञा होती थी एकमात्र उसी को करते थे सदा आत्मनिष्ठ रहते थे, इस प्रकार के उत्तम भीम, भास और ध्र इन नामों से युक्त थे निर्मल आशय वाले वे तीनों जगत को तृण के तुल्य देखते थे गरज रहे और शस्त्र रूपी बिजली से युक्त उन ने ऊपर के लोगों में आकर वर्षा ऋतु के मेघों की तरह आकाश को ढक दिया बहुत वर्षों तक देवताओं के साथ उन्होंने युद्ध किया फिर भी विवेक वश कभी अहंकार को प्राप्त नहीं हुए उनके हृदय में यह मेरे है ऐसी वासना जब भी उदित होती थी तभी यह मैं कौन हूँ इस प्रकार के विचार से वह असत्यता को प्राप्त हो जाती थी शरीर और देवता दोनों ही असत्य है और मैं कौन हूँ इस विचार से उनमें भय आदि की उत्पत्ति नहीं हुई असत्य शरीर है ही नहीं आत्मा में शुद्ध चित स्थित है आत्मा में शुद्ध चित स्थिर है अहम नाम का कोई दूसरा पदार्थ नहीं है ऐसा निश्चय करके ही असुर लोग युद्धारत गए तदनंतर अहंकार रहित जरा मरण से निर्भय जो वस्तु प्राप्त हो उसे करने वाले वर्तमान का अनुसरण करने वाले धैर्यशाली नित्यासक्ति बुद्धि वाले दूसरों को मारकर भी हंतृत्व का अभिमान करने से हंत्र से निर्... निर्मुक्त अध्न... निर्मुक्त अज्ञानी अपने प्रभु शंबर की दृष्टि से यह कार्य करना चाहिए यो युद्ध में सन्नद्ध हुए राग द्वेश शून्य सदा सर्वत्र सम म भास और ध्रुड़ आदिमान दानवों द्वारा जैसे भोक्ता पुरुषों से अपनी अपनी खाद्य वस्तुओं की शोभा नष्ट होती है उपभुक्त होती है वैसे ही उसके द्वारा देवताओं की सेना नष्ट हुई उपभुक्त हुई हरी गई और जलाई गई भीम भास और ध्रुड़ से नष्ट की गई देवताओं की सेना हिमालय से गिरी हुई गंगा की तरह बड़े वेग से भागी भागी हुई वह देवताओं की सेना जैसे वायु से चिन्न भिन्न की गई पर्वत की शरण में जाती है वैसे ही क्षीर सागर शाही भगवान विष्णु की शरण में आई जैसे व्याभिचारी पुरुषों के उपभोग से अक्रांत अतएव भयभीत अकेली नायिका को नायक आश्वासन देता है वैसे ही भयभीत हुई उस देवसेना को भगवान श्रीहरि ने आश्वासन दिया तदनंतर वह देवसेना तब तक श्वेत द्वीप में रही जब तक कि भगवान ने शंबर के विनाश के लिए प्रयत्न किया तदनंतर भगवान विष्णु और शंबर का बड़ा दारुण युद्ध हुआ जिसमें प्रलय की तरह अकाल में ही बड़े बड़े गुलाचल, यानी पर्वत उड, उड, उड़े उड़े थे उस युद्ध में शंबरासुर अपनी सेना सवारी आदि के साथ शांत यानी काल हो गया नारायण के हाथ से मेरा हुआ नारायण के हाथ से मरा हुआ वह वैकुंठ को चला गया उस विषम संग्राम में भी भीम भास और दृढ़ तो जैसे वायु से दीपक शांत हो जाते हैं, वैसे ही भगवान विष्णु द्वारा ही शांत यानी विदेह मुक्त किए गए वासना रहित वे शांति को प्राप्त हुए तब बुझ रहे दीपकों की तरह उनकी गति किसी को मालूम नहीं हुई वासना ही लोकांतरगमन का कारण है तदेव सकता सहकर्मणी लिंगमोत्र निष्क्तम यानी इसीलिए वासना युक्त पुरुष जो कर्म फल की आसक्ति से किया उस कर्म के साथ फल को प्राप्त होता है जिसमें की इसका लिंग रूप मन पहले आसक्त हुआ ऐसी श्रुति है वे वासना रहित थे अतएव उनकी गति किसी को ज्ञात नहीं हुई यह अर्थ है हे श्री रामचंद्र जी वासना से युक्त मन बंधन को प्राप्त होता है और वासना रहित मन मुक्ति को प्राप्त होता है इसीलिए आप विवेक पूर्वक निर्वासन निर्वासनिकता का अवश्य संपादन कीजिए जैसे यथाभूत वस्तु विषयक सम्यक दर्शन से रत्न तत्व रत्न तत्व का साक्षात्कार होता है वैसे ही चिरकाल के विचार और समाधि से जनित सत्यात्म तत्व के साक्षात्कार से वासना नष्ट हो जाती है वासना के विलीन होने पर चित्त दीपक के नाई नष्ट हो जाता है अत्यंत परिपूर्ण परमार्थ सत्य चिदात्मा जो इस दृश्य की भावना करता है वह कुछ भी सत्य नहीं है इसीलिए उस दृश्य का दर्शन भी है ही नहीं इसीलिए परिशेष से यह स्वप्रकाश प्रकाश चिन्मात्र दर्शन ही सम्यक दर्शन है यह संपूर्ण जगत आत्मा ही है इसीलिए कौन किस वस्तु की, की कहाँ पर भावना करे भावना भी है ही नहीं इसीलिए स्वप्रकाश प्रकाश चिन्मात्र का ही चिन्मात्र का ही दर्शन सम्यक दर्शन है वासना और चित्त नाम के अर्थ युक्त दो शब्द जहाँ परमार्थ सत्य के दर्शन से विलीन हो गए वह परम पद है भावना भी है ही नहीं इसीलिए स्वप्रकाश प्रकाश चिन्ह का ही दर्शन सम्यक दर्शन है वासना और चित्त नाम के के अर्थयुक्त दो शब्द परमार्थ सत्य दर्शन से विलीन हो गए वह परमपद है वासना से युक्त चित्त यहाँ पर चित्त रूप से स्थिति को प्राप्त हुआ है वही वासना से मुक्त होकर जीवन मुक्त कहा जाता है विविध घट पट के आकारों से चित्त स्थिति को यानी सत्ता को प्राप्त हुआ है बालक के उदित हुए यक्ष के समान उसी का शीघ्र विनाश कर देना चाहिए हे श्रीरामचंद्र जी अर्थात देहात्म ज्ञानव देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मन्य भवद सेनेप मुच्यते अर्थात जैसे देहात्म ज्ञान अज्ञानियों द्नान में बद्धमूल होता है वैसे ही बद्धमूल ज्ञान जो की देहात्म ज्ञान का बाधक है जिसकी आत्मा में उत्पन्न हो जाता है वह मुक्ति की इच्छा न रहने पर भी मुक्त हो जाता है इस न्याय से जैसे दाम और कट की देहात्म भावना से उनका चित्त वासना से वासित हुआ था वैसे ही ब्रह्मात्म भावना से भीम भास और दृढ़ का न्याय आपके हृदय में अचल हो रघुवर आपको दाम और कट न्याय प्राप्त न हो हे श्री रामचंद्र जी यह दाम आदि का वृतांत मेरे पिता ब्रह्मा जी ने पहले मुझसे कहा था चूंकि आप मेरे प्रिय शिष्य तथा अत्यंत बुद्धिमान हैं, अतः यह वृत्तांत मैंने आपसे कहा है इसीलिए हे श्री रामचंद्र जी दाम व्याल और कट की स्थिति आपकी न हो हे अनघ आपकी सदा भीम भास और दृढ़ की स्थिति हो पूर्वोक्त प्रकार से भीम भास और दृढ़ की तरह व्यवहार कर रहे आपको संपूर्ण व्यवहारों में निरंतर अनासक्ति से ही तत्व बोध परिपाक रूप ऐश्वर्य की प्राप्ति होने पर अविरल सुख और दुखों से दुखों से व्याप्त जन्म मरण परंपराओं में रिविधतापों के भोग के लिए आपकी यह भवपदवी मूलोच्छेद पूर्वक नष्ट हो रही है अन्यथा नहीं चौंतीसमासर्ग समाप्त प्रकरण सर्ग, चित्त की शांति के उपाय का और भोगेच्छा के त्याग का वर्णन जो कि सत्संगति विवेक और आत्मबोध से उत्पन्न समाधि से प्राप्त होता है श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी वे साधुजन महाबली हैं और सबके वंदनीय हैं, जिन्होंने अविद्या के विपुल विलासों से विषयों की ओर अभिमुख हुआ अपना मन अपने वर्ष में कर लिया विविध उत्पाद देने वाले दुख रूपी इस संसार की अपने मन का निग्रह रूप एक ही चिकित्सा है ज्ञान सर्वस्व का श्रवण कीजिए और श्रवण कर उसे हृदय में धारण कीजिए भोग की इच्छा ही बंधन है और भोग की इच्छा का त्याग कहा जाता है अन्य शास्त्र निबंधों से क्या करना है एकमात्र यही कीजिए इस लोक में जो जो वस्तु स्वादु है उन सब को विष अग्नि के समान देखिए विचार के बिना विषयों के त्याग दुखदायी होते हैं, इसीलिए पुनः पुनः विचार कर सहन के अभ्यास क्रम से भोग वासनाओं का त्याग कर सेवन किए जा रहे विषय सुखदायक होते हैं। जिस भूमि में काटे के बीज बिखरे हैं, वह भूमि जैसे कांटों को उत्पन्न करती है वैसे ही वासनाओं वासनाओं से युक्त बड़े बड़े वासनाओं से युक्त बुद्धि बड़े बड़े राग आदि दोषों को उत्पन्न करती है इसीलिए जिस मती में वासनाओं के समूह का संबंध नहीं है अतएव जिसमे राग और द्वेश दृष्टि नहीं है इसीलिए जो जंजाल से रहता है वह धीरे धीरे परम श्रम को प्राप्त होती है शुभमती जिनसे दुख नहीं होता ऐसे शम, दम, आदि। शुभमति जिनसे दुख नहीं होता ऐसे शम दम आदि स्थिति प्रकरण, अपने आप स्थित असक्त ही चित की सर्वत्र स्थिति है तथा की ही सर्वत्र स्थिति से संपूर्ण पदार्थों की स्थिति है उनकी पृथक स्थिति नहीं है यह वर्णन श्री रामचंद्र जी ने कहा हे ब्रह्म विश्वातीत इस चिदात्मा में यह इस प्रकार विश्व जिसका की पहले वर्णन कर चुके हैं जैसे स्थित है उसे ज्ञान वृद्धि के लिए पुनः मुझसे कहिए श्री वशिष्ट जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी जैसे होने वाले अनभिव्यक्त तरंगे जल में अभिन्न रूप से स्थित है भिन्न रूप से उनकी सत्ता नहीं है वैसे ही चित्तत्व में ये सृष्टिया सद्रूप आत्मा से पृथक रूप से स्थित नहीं है क्योंकि उनकी सत्ता उनकी स्वतः सत्ता नहीं है उसकी सत्ता से ही स्थित है जैसे सर्वव्यापक आकाश आदि भी सूक्ष्म होने के कारण दृष्टिगोचर नहीं होता वैसे ही निरवय व शुद्ध चेतन सर्वव्यापक होने पर भी नहीं दिखाई देता जैसे मणि के अंदर प्रतिबिंब भली भांति स्थित स्थित चारों ओर प्रतीत होता है वह न तो सत्य है और न असत्य है वैसे ही आत्मा में यह सृष्टि है जैसे अपने आधारभूत और अपने में स्थित मेघो से आकाश स्पृष्ट नहीं होता होता वैसे ही चित्त में स्थित और हे श्री रामचंद्र जी जैसे जल में संयुक्त किरण स्पष्ट नहीं दिखाई देती प्रतिबिंब रूप से तो स्पष्ट दिखाई देती है वैसे ही परयुष्ट रूप देहो में ही चिति दिखाई देती है, घटा घटादी में नहीं दिखाई देती वह चिति सब संकल्पों से रहित सब नामों से शून्य और अविनाशी स्वरूप है उसके आधीन, उसके चित्त तथा चिदाभास से ही उसकी जीवादि संज्ञा हुई है ज्ञानियों के अनुभव में तो सारे संसार स्वरूप को निष्फल बनाने वाला एकात्म दर्शनशील आकाश से भी सौ गुना स्वच्छ चितक, निष्कल रूपी ही है जैसे जल रूप सागर में तरंगादी मई प्रचुर भिन्नता जल से अतिरिक्त विकार वाली नहीं है वैसे ही चिद्रूप सागर में तत्ता अहंता मई प्रचुर भिन्नता चिन्मात्र से पृथक नहीं ही। नहीं ही प्रकाशित होती है चिटी विषय की अभिवृद्धि करती है ऐसा यदि मानते हो तो चिट्ती चीति की वृद्धि करती है ऐसा समझो क्योंकि चेत्य यानी विषय कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है इस प्रकार मनन करने से चिटी का अपने में व्यापार न होने से यह चित्त स्वरूप आत्मा में ही स्थित है कुछ अभिवृद्धि नहीं करता ऐसा निष्कर्ष निकलता है यह परमार्थ दृष्टि है जो अज्ञानी होता हुआ भी अपने को ज्ञानी समझता है उसी की दृष्टि से सृष्टियों में चित से अतिरिक्त प्राप्त हुआ था और है ऐसी कल्पना है। अज्ञानियों में यह चिति असत स्वभाव भीषण जन्म मरण रूप संसार परंपराओं को अपने गर्भ में धारण करने वाली है ज्ञानियों की दृष्टि में तो सबकी एक आत्मा होकर प्रकाश रूप ही है उस चित्तत्व का दूसरा नाम अनुभूति है उक्त अनुभूति से ही वह सूर्य चंद्रादि को प्रकाशित करता है सब प्राणियों के विषय भोग में निमित्त है और संसार का भोग कराने करने वाले जीवों के जन्म आदि में भी वही निमित्त है क्योंकि आनंदादी खल विमानी भूतानि जायते ऐसी श्रुति है उक्त चित्तत्व न तो नाश को प्राप्त होता है न उदित होता है न उत्थान को प्राप्त होता है न स्थित होता है न आता है न जाता है न नहा पर है और न यहाँ पर नहीं है किंतु सर्वत्र एक रूप से स्थित है यह निर्मल चीति स्वयं अपने स्वरूप में स्थित है हे श्री रामचंद्र जी इस प्रकार जगत नामक प्रपंच से विवृत रूप में स्थित है जैसे तेज के पुंजों से तेज ही स्फुरित होता है और जैसे जल के प्रवाहों से जल ही स्फुरित होता है वैसे ही अपने स्पंद रूप सर्ग से चित्तत्व ही स्फुरित होता है व्यवहार तथा सर्व व्यापक से उदित हुए अतएव परमार्थ तथा प्रकाश रूप मैं नहीं जानता हूँ इस प्रकार के व्यवहार से अप्रकाश एवं परमार्थता और व्यवहार तारी अविद्या में अपने प्रतिबिंब रूप कृत्रिम वेश से अनंत स्वरूप का त्याग करते हुए यह मैं हूँ इस अभिमान से शनि शनै जीव पद को प्राप्त हो रहे चित नाम वाले अपने स्वभाव से इस विभिन्नता के बद्ध मूल होने पर संसार के साथ साथ यह है यह नहीं है यह ग्राह्य है यह त्याज्य है इस प्रकार के इष्ट और अनिष्टों के ग्रहण और त्याग के स्थानभूत भूत देहात्म भाव की स्थिति को प्राप्त होने पर सैकड़ों शरीरों से विहित और निषिद्ध कर्मों से भोग्य जगत को वह चित्तत्व बनाता है और वस्तुतः नहीं भी बनाता है वही चैतन्य पृथ्वी के अंदर स्थित अंकुरों के समूह रूप से वृद्धि को प्राप्त होता है यदि आकाश संपूर्ण मूर्त पदार्थों के विरोधी छिद्र को न दे तो निरवकाश होकर अंकुर बाहर न निकले इसीलिए आकाश रूप से वह छिद्र देता है स्पन्दात्मक स्पंदा, वायु रूप से वह उसका आकर्षण करता है जिससे अंकुर बाहर निकलता है जल रूप होकर रस रूप से अंकुर को स्नेह युक्त करता है पृथ्वी रूप से अपनी दृढ़ता को देक, देकर वह अंकुर से ऊपर अनुग्रह करता है तेज रूप से अपना रूप देकर अंकुर को प्रकट करता है इसी प्रकार सकल जगत रूप से वह कार्यों का स्थिति कार्यो और अविद्या द्वारा अनुग्राहक है हेमंतादिकाल रूप से भी वह जब आदि के अंकुरों के विरोधी दोषों की उत्पत्ति को रोकने और फल के अंकुरों की उत्पत्ति के अनुकूल होने से उनका अनुग्राहक है पुष्पों में धीरे धीरे केसर का संचय कर चित्व ही गंधता को प्राप्त होता है मिट्टी के अंदर स्थित रसस्वरूपता को प्रा प्राप्त हुआ चित्तत्व ही वृक्ष की वृद्धि द्वारा वृक्ष के मूल के तने के आकार को प्राप्त होता है मूल में स्थित सुन्दर रसभाव को प्राप्त हुआ चित्तत्व ही फल रूपता को प्राप्त होता है वैसे ही मूल में स्थित रस में प्रविष्ट हो रेखा हो रेखा बनकर पत्र आदि के रूप को प्राप्त होते हैं इंद्र धनुष्य के वृक्षों में नवीनता का संपादन करता हुआ वह चित्तत्व ही अवयबों से और समूह से जो जो भाव निरंतर होते हैं, उन पर अनुग्रह करता है फूल और पल्लवों की राशिया वसंत को प्राप्त होती है यानी वसंत बनकर चित्तत्व ही फूल पल्लव आदि की राशियों को उत्पन्न करता है सूर्य की तेज की ताप शक्तियाँ ग्रीष्म ऋतु को प्राप्त होती है यानी चिति चिति ही ग्रीष्म ऋतु बनकर सूर्य की ताप शक्तियों को उत्पन्न, उत्पन्न करता है ऐसा ही आगे भी समझना चाहिए नीली मेघ घटाए वर्षा ऋतु चाहती हैं तथा सब धान आदि की फल राशियां शरद ऋतु का अनुसरण करती हैं। हेमंत ऋतु में दशो दिशाओं हीम यानी बर्फ रूपी हार से युक्त होती है और शिशिर ऋतु में शीतल वायु जल को पत्थर बना देते हैं वर्ष आदि रूप काल रूप से वही अपनी इस युगमयी मर्यादा को नहीं छोड़ता सृष्टिया नदियों की तरंगों के समूह की तरह जाती है स्थिरता रूप चतुरता को करने वाली नियति रूप से वही स्थिति को प्राप्त होती है उसी के कारण सब जनों की आधारभूत और धीर पृथ्वी प्रलय तक स्थिर रहती है चौदह भुवनों के अंदर चौदह प्रकार के प्राणी जिनके विविध प्रकार के आचार व्यवहार है और विविध रचनाएँ हैं पुनः पुनः लीन होते हैं और पुनः पुनः उत्पन्न होते हैं। तत्व ज्ञान से प्राणियों की जन्म मरण प्रवाह परंपरा ऐसे दूर होती है जैसे कि जल के बिना बुदबुद बुद। पूर्व जन्म के संकल्पों की वासनाओं के कारण उत्पन्न हुई विविध प्रकार की अभिलाषा वाली अतएव मुग्ध इसीलिए काल से विवश करोड़ों ब्रह्मांड रूप और उनके अंतर्गत प्राणी रूप बेचारी जनता उन्मत्त के समान इस लोक में जन्मों द्वारा आती है परलोक में जाती है स्थावर आदि अनेक जन्मों द्वारा यहाँ पर चारों ओर रहती है भोगों की उत्कंठा से अहिक और पारलौकिक भोगों के उपाय रूप धन धर्म आदि स्वार्थों का उपार्जन करती है इस प्रकार जन्म और नाशो से संसार में वह घूमती है छत्तीसवा सर्ग समाप्त स्थिति प्रकरण सैतीसवा सर्ग अविद्या काम और कर्म से आत्मा के अनात्म भाव की प्राप्ति तदनंतर ज्ञान का मन का अभाव और निष्कर्मता से स्वरूप स्वरूपावस्थिति का वर्णन इस प्रकार चारों ओर स्थित स्थिर आकार वाली ब्रह्म की स्वभावभूत ये सब संसार यह सब संसार पंक्तियां फिर फिर जाती और आ, आ, फिर आती और जाती और और आती हैं। परस्पर एक दूसरे के प्रति कारणता को प्राप्त हुआ यह सारा जगत अधिष्ठान चैतन्य से ही उत्पन्न हुआ है इसी प्रकार एक दूसरे से परस्पर नष्ट होता हुआ यह अधिष्ठान चैतन्य में में ही लीन हो जाता है जैसे आघाध जल के मध्य में जल से अव्याप्त प्रदेश के न होने के कारण जल का स्पंदन भी स्वतः अस्पंदन ही है वैसे ही असत और सत यानी जड़ जगत और जीव रूप से यह चिति ही प्रतीत होती है जैसे निराकार आकाश में धूप से मृग मरीचिका दिखाई देती है वैसे ही निराकार चित्त चित्तत्व में ये सृष्टिया दिखाई देती है जैसे नशे के कारण चक्कर न खाता हुआ भी अपना आत्मा चक्कर खाता हुआ सा प्रतीत होता है वैसे ही चित होने के कारण चिन्ह वही वस्तु अचित सी है असत से ही जगत अपना वेश धारण करता है इसीलिए उसकी असत्ता नहीं कही जा सकती उसका बात होता है अतएव सत्ता भी नहीं कही जा सकती इसीलिए यह जगत न तो सत है और न असत है किंतु अनिर्वचनीय है जैसे कि कटक आदि में सुवर्णता उनसे अतिरिक्त नहीं है और उनसे अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त भी हे रामचंद्र जी आपको जिससे शब्द स्पर्श रूप रस और गंध का ज्ञान होता है वही यह प्रत्यगात्मा पर ब्रह्म सबको व्याप्त करके स्थित है येन रूप परिशिष्यते शर्शांुनाशिष्य अर्थात जिस देहातिरक्त अपरोक्ष साक्षीभूत आत्मा स्पर्श और स्त्री संसर्गजन्य सुख विशेष को सब लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं देहादि से व्यतिरिक्त इसी आत्मा से देहादि लक्षण रूप आदि को भी जानते हैं। इस लोक में उस आत्मा से अतिरिक्त कौन वस्तु, रहती है? सभी वस्तु को आत्म रूप से समझना चाहिए जिस आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु परिशिष्ट नहीं रहती वही परम पद है इस काटक श्रुति में ब्रह्म ही प्रत्येगात्मा कहा गया है यह भाव है बहुत्व और एकत्व से परे सर्वव्यापक निर्मल आत्मा से अतिरिक्त कहीं कोई दूसरी कल्पना नहीं है भाव यह कि नानात्व और एकत्व यदि सत्य होते तो उनकी एकता न हो सकती वे माइक अतः अतएव उक्त दोष नहीं है श्री रामचंद्र जी अन्य वस्तु का अस्तित्व और अभाव शुभ और अशुभ सृष्टिया माइक दृष्टि से अनात्म माया में ही वासना कल्पित है अथवा परमार्थ दृष्टि से एकमात्र आत्मा होने के कारण आत्मा में ही वासनावश कल्पित है आत्मा से अतिरिक्त वस्तुओं के सिद्ध होने पर उसमें इच्छा होती है यानी जब आत्मरूप सृष्टि आत्मा में ही है यह पक्ष है तब आत्मा से अन्य सृष्टि नहीं है इच्छा इच्छापूर्वक ही सृष्टि होती है क्योंकि सो काम यहां प्रजा इत्यादि श्रुति है आत्मा में आत्मा की इच्छा का होना असिद्ध है आत्मा से पृथक कोई वस्तु प्रसिद्ध नहीं है जिसकी इच्छा से जिसकी इच्छा से आत्मा सृष्टि करके भी किस फल के लिए आत्मा प्रयत्न प्रयत्न करे और प्रयत्न करके भी क्या फल पाए इसीलिए यह विष्ट है और यह अनिष्ट है इस प्रकार के विकल्प विकल्प आत्मा को स्पर्श नहीं करते इसीलिए इच्छा न होने पर आत्मा कुछ भी नहीं करता करे भी कैसे करता करण और कर्म सभी एक ही हैं और न कहीं पर स्थित होता है क्योंकि आधार और अधेय एक ही है नैषकर्म की सिद्धि भी कर्म का फल नहीं हो सकता क्योंकि कर्म की सिद्धि होने पर सिद्धि रूप फल होता है इच्छा रहित में कर्म की सिद्धि ही नहीं है इसीलिए इच्छा रहित आत्मा का नैषकर्म भी अभिष्ट नहीं है क्योंकि कर्म और दूसरी कल्पना का अभाव है श्री रामचंद्र जी पूर्वोक्त प्रकारों से अन्य साफल्य आदि की कल्पना है ही नहीं यही ब्रह्म है यदि इसमें आप अन्य कल्पना को जानते हैं तो सब द्वंदो से रहित और सब संतापों से शून्य होते हुए भी आप करता यानी संसारी बनिए मैं आपको रोकता नहीं हूँ यह भाव है श्री रामचंद्र जी और भी सुनिए आपको कर्तृत्व के आग्रह से बार बार कार्य करके विषयों द्वारा देह भूतों के उपाय से अतिरिक्त क्या फल प्राप्तव्य है जो फल नित्य निरतिशयानंद रूप आपके लिए उचित हो उसे आप कहिए इसीलिए सब कर्तृत्वाभिनिवेश का त्याग कर स्वरूपोचित अकर्तृत्व से ही श्रुति और गुरु के वचनों से आत्मज्ञानी हुए तथा अधिकार युक्त आपकी आस्था हो इससे आप निर्वात सागर की तरह निश्चल और स्वच्छ हो आत्मस्वरूप में स्थित होइए जिस साधन से अपरिच्छिन्न सुख लाभ द्वारा पूर्ण कामता प्राप्त होती है वह साधन बड़े वेग से दिशाओं के अंत तक भी घूमकर प्रचुर यत्न करने वाले पुरुष को भी प्राप्त नहीं होता ऐसा निश्चय कर आप मन से भी बाह्य पदार्थों की ओर कदम न उठाइए इस प्रकार सब क्रियाओं का त्याग कर अपने स्थान में ही आपको परम पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएगा आप केवल परागुरू से पृथक ही नहीं है वरन परमार्थ रूप से दृष्ट दुष्ट पूर्णानंद चिदात्मा परम पुरुष भी है स्वासर्ग समाप्त, प्रकरण, अड़तीसवा सर्ग असंग आत्मा को जो नहीं जानता उसके मन के संग से कर्तृत्व तथा आत्म तत्व ज्ञानी के अकर्ता और होने के होने से बंध भाव का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी सुख दुख और भोगने, भोग देने वाले कर्मों में या समाधि के अभ्यास परिपाक रूप भूमिकाओं में तत्व का यह कर्म दिखाई देता है वह असत है मगर मूर्खों का वह असत नहीं है यही तत्वज्ञानी और मूर्खों में अंतर है पहली विचार करना चाहिए कि कर्तुत्व किसे कहते हैं शारीरिक क्रिया तो कर्तुत्व है नहीं क्योंकि जो चेष्टा बुद्धि पूर्वक की जाती है उसमें मैं करता हूँ ऐसी प्रतिति नहीं होती किंतु पूर्व पूर्व कर्तृत्व की वासना से अनुरक्त मनोवृत्ति से उत्पन्न हुई यह कार्य है इस प्रकार की चित्त वृत्ति रूप से परिणत मानसिक क्रिया ही करतुता है चेष्टावश वासना वासनानुरूप फलभोक्तृत्व होता है क्योंकि वासना के अनुसार ही पुरुष चेष्टा करता है और चेष्टा के अनुसार ही फल भोगता है कर्तृत्व से फलभोक्तृत्व होता है ऐसा सिद्धांत है कहा भी है पुरुष चाहे कार्य करे या न करे फिर भी उसका मन जिस प्रकार की वासना से युक्त होता है उसका स्वर्ग अथवा नरक में अनुभव होता है इसीलिए जिन पुरुषों को तत्व नहीं हुआ वे चाहे कर्म करें या न करे उनमे कर्तुता होती है किंतु जिन लोगों को तत्व का परिज्ञान हो चुका वासना रहित होने के कारण वे चाहे करें या न करें, उनमें कर्तुता नहीं होती जिस पुरुष को तत्व का परिज्ञान हो चुका उसकी वासना शीतल हो जाती है अतएव वह कर्म करता हुआ भी कर्म के फल की आकांक्षा नहीं करता आसक्ति रहित भ केवल चेष्टा मात्र ही करता है प्राप्त हुए कर्म फल को भी यह सब आत्मा ही है जो अनुभव करता है किंतु भोग में आसक्त मन वाला अज्ञानी कर्म करता हुआ भी कर्म करता है यानी कर्तृत्व से लिप्त होता है मन जो करता है वही कृत होता है जो नहीं करता वह कृत नहीं होता इसलिए मन ही करता है देह करता नहीं है चित्त से ही यह संसार प्राप्त हुआ है अतः यह चित्तमय ही है चित्तमय क्यों बल्कि केवल चित्त मात्र है तथा चित्त में ही स्थित है ऐसा पहले विचार पूर्वक निर्णय किया जा चुका है सब विषय और सब चित्त वृत्तियाँ ये दोनों जब शांत होकर वासना रूप हो जाते हैं तब वासना से उपहित जीव ही रहता है उन जीवों में आत्मज्ञानियों का वह मन वर्षा रूपों में मृग तृष्णा के जल की तरह विनष्ट होकर एवं तेज तेज धूप में बर्फ के सदृश होकर तुरी दशा को प्राप्त हो तुरी रूप से स्थित रहता है यह ज्ञानी में अज्ञानी की अपेक्षा विशिष्टता है विद्वान लोग ज्ञानियों के मन को न तो विषयानंद में आसक्त जानते हैं न स्वरूपानंद, शून्य न चंचल न पत्थरादि के समान जड़, न स्तीर न सत् नसत और न आनंद, निरानंद चल अचल सत, असत सत् असत् रूप ही जानते हैं किंतु उसे परिशेष एकमात्र भूमा आत्मसुख रूप जानते हैं ज्ञानी पुरुष जैसे हाथी छोटी तलैया में नहीं डूबता वैसे ही वासना चेष्टा रस में मग्न नहीं होता मूर्ख का मन तो विषय भोगों को ही देखता है परमार्थ तत्व को नहीं देखता अज्ञानियों के दुर्वासना दुख में निमग्न होने का यह दूसरा दृष्टांत है पुरुष गड्ढे में न गिरता हो शयारूप आसन पर स्थित हो फिर भी उसका चित्त गर्भ पतन की वासना से वासित हो तो वह गड्ढे में गिरने के दुख का अनुभव करता है दूसरा पुरुष तो भले ही गड्ढे में गिर रहा हो मगर उसका मन परम शांति को प्राप्त हो चुका हो तो वह शैया और उसन के सुख का अनुभव करता है इसी प्रकार इन शैया और गर, गर्त पतनों शैया और गर्तपतनों में एक पुरुष गर्तपतन का अकर्ता होता हुआ भी चित्तवश कर्ता बन गया और दूसरा पुरुष गर्तपात पात का अकर्ता हो, होता हुआ भी अकर्ता हो गया इसीलिए जिस तरह का चित्त होता है वैसा ही पुरुष हो जाता है ऐसा सिद्धांत है इसीलिए चाहे आप कर्म कीजिए या न कीजिए आपका चित्त कर्मों में सदा आसक्ति रहित हो आत्म तत्व से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है जिसमें की तत्व ज्ञानी आपकी आसक्ति की संभावना हो इस जगत में यह जो कुछ भी है वह सब शुद्ध हो होने, शुद्ध चित्त होने के कारण केवल चित का आभा ही है ऐसा आप जानिए इस प्रकार जिस पुरुष को ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान हो चुका उस पुरुष का आत्मा सुख और दुखों का विषय नहीं होता ऐसा निश्चय होने पर आत्मा से अतिरिक्त आधार और अधेय दृष्टिया नहीं है यह निश्चय होने पर अकर्ता, अभोक्ता सब पदार्थों से अतिरिक्त बाल के अग्रभाग के हजारवे हिस्से की तरह सूक्ष्म मई हूँ ऐसा निश्चय होने पर अथवा जो कुछ यह सब है वह सब मैं ही हूँ यह निश्चय होने पर मैं सब पदार्थों का प्रकाशक प्रकाशक सर्वगामी स्थित ही रहता हूँ ऐसा निश्चय होने पर मैं सुख दुखों का विषय नहीं हूँ यह निश्चय होने पर इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार की चिंता रूपी ज्वर से रहित तो होने के कारण चित्तवृत्ति आत्मा में ही प्रारब्ध भोग के लिए लीला प्रकट करती हुई व्यवहारों में स्थित रहती है इसीलिए तत्वज्ञानी ज्ञानी की चित्तवृत्ति संकटों में भी आनंदित रहती है केवल चांदनी की तरह भूवनता को अलंकृत करती है यानी जैसे चांदनी भुवनता को अलंकृत करती है वैसे ही वह भी जीव भाव को अलंकृत करती है क्योंकि चित्त के बिना ज्ञानी कर्म करता हुआ भी अकरता है वह मन के लेपक न होने के कारण हस्तपाद आदि के विक्षेप रूप प्रयत्न से किए गए कर्म के फल का भी अनुभव नहीं करता इस प्रकार सब इस प्रकार मन सब कर्मों का सब चेष्टाओं का सब पदार्थों का सब लोगों का और सब अवस्थाओ का बीज है उसके चले जाने पर सब चेष्टाएं चली जाती हैं, सब दुख नष्ट हो जाते हैं सब पाप पुण्य कर्म लीन हो जाते हैं मानसिक कर्म से और शारीरिक कर्म से भी ज्ञानी आक्रांत नहीं होता न विवश होता है उसमें शारीरिक या मानसिक कर्म का नहीं चढ़ता क्योंकि परमार्थता उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है जैसे बालक मन से नगर का निर्माण और निर्मित नगर का परिष्कार करता हुआ भी मन से किए गए नगर निर्माण का लीला से अकृत की तरह अनुभव करता है उपादेय रूप से अनुभव नहीं करता उनके सुख दुख का अनुभव करता हुआ भी यह दुख नहीं है जो जानता है इसी प्रकार ज्ञानी करता हुआ ज्ञानी करता हुआ भी परमार्थता लिप्त होता ही नहीं है जगत में हेयता और उपादेयता द्वारा व्यवहार के विषय सब पदार्थों में दुख का कारण क्या है तो दुख का कारण नहीं हो सकता क्योंकि त्याग उपादान पूर्वक होता है हेय की उपादेय न होने से ही उससे दुख की प्राप्ति नहीं हो सकती इसीलिए परिशेष से उपादेय ही दुख का हेतु है ऐसा मानना पड़ेगा किंतु उपाधेय भी दुख का कारण नहीं हो सकता पहले यह बतलाइए विनाशी उपादेय से दुख होता है या अविनाशी से पहला पक्ष तो ठीक नहीं है क्योंकि विनाशी अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है ऐसी अवस्था में वह किसी का कारण हो यह संभव नहीं है दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है क्योंकि उपादेय जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आत्मा से अतिरिक्त और अविनाशी हो आत्मा से अतिरिक्त सब विनाशी कहा गया है भाव यह की आत्मा हानि और उपादान के अयोग्य है और आत्मा से अतिरिक्त तो उपादेय नश्वर है इस तरह भोग्य दुख के कारण निरूपण न होने से आत्मा अकर्ता और अभोक्ता है कर्तृत्व का अनुभव होता है वह अवास्तविक रूप से अध्यारोपित है उस कर्तुत्व का जीवित पुरुष से निवारण नहीं हो सकता यानी जीवित पुरुष जीवित पुरुष में कर्तृत्व अवश्य रहेगा ही क्योंकि नहीं देह भृताशक्यम त्यक्तम कर्म्यशेषता ऐसा भगवद वाक्य है उक्त कर्तृत्व सम्य ज्ञान के अभाव से है वस्तुतः तो नहीं है तत्वस्तु के विचार से तो कर्तृत्व नहीं है इंद्रियों द्वारा इंद्रियों की विषयों विषयों द्वेष, अभिलाषा आदि से एवं उसके निमित्तभूत पुण्य पाप रूपी अदृष्ट से विवश बुद्धि वाले ज्ञानियों के ही वे देखे जाते है इंद्रियों के विषयों में द्वेष, अभिलाषा आदि से तथा उनके निमित्त भूत पुण्य पाप रूप दृष्ट से जिनकी बुद्धिवश नहीं है ऐसे ज्ञानियों के वे नहीं दिखाई देते जिसका मन पूर्ण आत्मा में ही संलग्न है उस ज्ञानियों की दृष्टि से संसार में मोक्ष नहीं है आत्मा में जिनका मन संलग्न नहीं है ऐसे देहा, ध्यान, दृष्टि को प्राप्त लोगों की दृष्टि से तो यह बंद मोक्ष आदि सब है ही ज्ञानी की दृष्टि में केवल आत्म तत्व ही उल्लसित होता है आत्मतत्व ही तत्व के जीवन आदि व्यवहार की सिद्धि के लिए द्वित्व एक एकत्ववादियों की दृष्टि से सिद्ध द्वित्व और एकत्व को जीवन आदि के व्यवहार के समय करता है सत्व और असत्व भी करता है था शक्ति समूह से अभिन्न सर्वशक्तिता भी दिखाता है न बंधन है न मोक्ष है न बंधन का अभाव है और न बंधन के कारण काम कर्म आदि है तत्व के अज्ञान से ही यह दुख है ज्ञान से लीन हो जाता है जगत में संकल्पित मोक्ष बुद्धि असत्य ही है जगत में संकल्पित बंद बुद्धि भी असत्य ही है इसीलिए हे श्री रामचंद्र जी आप बंद मोक्ष आदि सबका त्याग कर अहंकार शून्य आत्मनिष्ट धीर बुद्धि से व्यवहार करते हुए भूलोक में स्थित हो समा, सर्ग समाप्त